स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो इस घटना के एक वर्ष बाद मेरी महाराज जी से दीक्षा हुई पूज्य शैलेन महाराज स्वामी सत्यात्मानंद ने एक दिन कहा महाराज जी तो अब दीक्षा दे रहे हैं आप उनसे प्रार्थना करके देखिए ना यह सुनकर मैंने सहयोग देकर महाराज जी से प्रार्थना की सुनते ही महाराज जी ने कहा क्या आप क्या पागल हो गए हैं आप दीक्षा लेकर क्या करेंगे आप जो कार्य कर रहे हैं उससे ही सब हो जाएगा इससे मुझे लगा कि मेरी दीक्षा नहीं होगी मुझे महाराज जी आश्रय नहीं देंगे इसलिए यह कहा है मेरा मनोभाव महाराज जी अवश्य जान गए होंगे क्योंकि इस घटना के कुछ ही दिन बाद बेणी ने मेरे घर आकर सूचित किया कि मुझे दूसरे दिन सुबह गंगा स्नान कर आश्रम आने के लिए महाराज जी ने कहा है हुआ यह नहीं पता बता सका कि क्यों बुलाया है तत्काल शैलेन महाराज के पास गया उनसे पूछने पर पता चला कि दूसरे दिन 16 जून सन 1935 सौ महाराज जी मुझे दीक्षा देंगे उनसे पूछा कि साथ में क्या ले आऊँ उन्होंने कहा कि महाराज जी कुछ लेना नहीं चाहते फिर भी दक्षिणा स्वरूप मैं कुछ निवेदन करूँ यथासय आश्रम में, में मेरी दीक्षा हुई उन्होंने मुझे श्री ठाकुर और श्री श्री माँ का एक चित्र और उसके साथ अपना भी एक चित्र दिया मंत्र ध्यान और प्रार्थना की पद्धति को उन्होंने एक कागज़ पर अंग्रेजी में मेरे लिए लिख रखा था वह उन्होंने मुझे दिया उस पर तारीख सहित उनके हस्ताक्षर थे मेरा नया जन्म हुआ लिखा के बाद महाराज जी के चरणों में कुछ रुपये प्रणामी के रूप में रखे थे हम लोगों के प्रति उनका अत्यंत गंभीर प्रेम था पर वह बाहर प्रकाशित नहीं होता था वह अंदर ही अंदर अनुभव करने की वस्तु थी अहम भाव उनमें बिल्कुल नहीं था वे प्राय सभी को आप कहकर संबोधित करते थे रास्ते में किसी परिचित व्यक्ति से भेंट होने पर वे दूर से ही पहले हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे इससे मुझे बहुत संकोच होता था तथा तो मैंने उनसे कहा महाराज आप मुझे आप कहते हैं और नमस्कार करते हैं इससे मुझे पाप लगेगा मेरा अपराध होगा बार बार कहने पर उन्होंने नमस्कार करना बंद कर दिया पर आप कहना नहीं छोड़ा यह उनकी एक नीति या नियम था महाराज जी दूसरे पर निर्भर होना पसंद नहीं करते थे यदि हम लोग चाहते तो डिस्पेंसरी के लिए रेड क्रॉस संस्था से सहायता प्राप्त कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना किया और कहा कि उनसे सहायता लेने पर कई बातों में उनके कथन अनुसार चलना पड़ेगा उनकी सहायता की शर्तें मान मानना हमारे अनुकूल न भी हो सकती है ऐसी स्थिति में सहायता न लेना ही उचित है उनके शिशु सुलभ सरलता के अनेक दृश्य आज मन में उठ रहे हैं कहीं जाने की योजना बनाने पर वे अनेक लोगों को वह बताते रहते थे उनके पास जो भी आता उसे ठीक एक छोटे बच्चे की तरह उसके बारे में कहते रहते थे इक्के से कहीं जाना हो तो वे बेड़ी से एक छोटे आकार की नीची और कमज़ोर घोड़े वाली गाड़ी लाने को कहते थे पहले वे काशी में एक बलवान घोड़े वाले इक्के से गिर गए थे और तब उन्हें बहुत कष्ट हुआ था शायद इसीलिए ऐसी सावधानी थी वस्तुतः यह सब उनके बाल सुलभ मन के कारण था सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारी बहुत आसक्ति होती है अतः कुछ खोने पर हम बहुत उद्विग्न हो जाते हैं इस विषय में आश्रम की एक घटना से कुछ शिक्षा प्राप्त की थी एक बार एक पंडित जी महाराज जी को बताए बिना आश्रम से लगभग दो तीन मन लकड़ी ले गए मुझे यह बहुत खराब लगा मैंने बेणी को इसकी सूचना महाराज जी को देने के लिए कहा यथा समय बेणी ने मुझे बताया कि महाराज जी ने सब सुना है पर कुछ कहा नहीं इस विषय में महाराज जी के एक अन्य गृहस्थ शिष्य नरेंद्र नाथ मित्र को कहने पर उन्होंने भी उसे महत्व नहीं दिया इससे मुझे कुछ समय आई कि उसकी समझ में आई कि जिसकी वस्तु गई है वह किंचित मात्र भी विचलित नहीं है पूर्ण निर्विकार है तब फिर मैं क्यों उसको इतना महत्व दे रहा हूँ वह लकड़ी मेरी दृष्टि में मूल्यवान भले हो पर महाराज की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है महाराज जी सत्यनिष्ठा और समय के पालन को विशेष महत्व देते थे वे स्वयं के कथन को बदलते नहीं थे और दूसरों से भी यही आशा करते थे ठीक समय पर यदि कोई न आवे तो वे अप्रसन्न होते थे उसे ब्लैक मैन काला आदमी कहते थे कार्य क्षेत्र में सुश्रृंखलता होना चाहिए जिसका एक प्रधान अंग समय का पालन है महाराज जी के आचरण से यह सीख मिलती थी महाराज सामान्यतः मिताहारी थे रात को एक रोटी और दाल से चल जाता था दिन में भी अधिक नहीं खाते थे कभी कभी वे अधिक भी खा सकते थे सत्तू महाराज जी का प्रिय था मेरे गांव जाने पर वे मुझसे सत्तू लाने को कहते थे वे उसे पानी में घोल कर खा लेते थे चीनी या कुछ मिलाते थे या नहीं याद नहीं है एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन में लड्डू लाया था महाराज जी ने उसकी प्रशंसा करके उसे खाया था जैसा पहले ही कहा है महाराज जी गुप्त योगी थे और उनकी आध्यात्मिक जीवनचर्या के बारे में लोग कुछ नहीं जानते थे बाहर से यह पता नहीं चलती थी निकट के लोग ही उसे जानते थे सामान्यतः विराट को साढ़े आठ बजे कम, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते थे और सुबह साढ़े साथ बजे बाहर आते थे साधारण दृष्टि से तो यही लगता था कि वे सारी रात सोते हैं पर कितने लोग यह जा जानते थे कि वे रात का रूपांग समय ध्यान में व्यतीत करते हैं एक दिन बात-बात में मुझे यह पता चला आवश्यकता होने पर मैं उनका इलाज करता था एक बार बीमारी के लक्षण जानने के लिए मैंने पूछा महाराज आपकी नींद अच्छी हुई है उन्होंने उत्तर में कहा रात को तो मैं अधिक सोता नहीं हूँ चार बजे सोता हूँ तो चार बजे के बाद अच्छी नींद हुई है इससे पता चला कि उनकी रात मुख्यतः ध्यान में ही बीतती थी और सोने का समय चार बजे से साढ़े सात बजे तक केवल साढ़े तीन घंटे था महाराज जी एकांत प्रिय थे कभी कभी प्रयाग संगम जाते पर वह भी अकेले और पंडे के महादेव मंदिर जाते थे भीड़ या मेले के समय नहीं जाते थे जब भीड़ नहीं होती तब जाते थे मैं कह चुका हूं कि मैं महाराज जी का इलाज करता लेकिन अंतिम बीमारी के समय मैं कुछ नहीं कर सका उस समय उन्हें पता था कि उनका देह त्याग होगा उनके देह त्याग की प्रबल इच्छा भी थी उन्होंने किसी प्रकार की चिकित्सा को स्वीकार नहीं किया था वे इलाहाबाद में देह त्याग करना चाहते थे अतः तो उन्होंने कह रखा था कि बीमारी बढ़ने पर दैलुल मठ खबर न दी जाए क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें इलाज के लिए कोलकाता ले जाए जाने की आशंका थी जो वे नहीं चाहते थे जहाँ तक मुझे याद है सन 1938 में अंतिम बार कोलकाता जाने के पहले काशी के डॉक्टर मजुमदार मोटर से इलाहाबाद महाराज के स्वस्थ स्वास्थ्य की परीक्षा करने के लिए आए थे उन्हें काशी आश्रम से भेजा गया था मुट्ठीगंज आश्रम के सामने पहुँच वे हार बजाने लगे तब महाराज जी ने बेड़ी को पता लगाने के लिए बाहर भेजा बेड़ी ने लौटकर बताया कि काशी से डॉक्टर मजूमदार आपकी जांच करने के लिए आए हैं इसके बाद डॉक्टर मजूमदार ने अंदर आकर सब देख सुनकर लाई को पोडियम दो सौ दवाई देने को कहा उस दिन मेरे आश्रम पहुंचते ही उन्होंने कहा अच्छा लाला जी आपने तो मुझे यह दवाई कई बार दी है उससे कोई लाभ हुआ है क्या मैंने कहा नहीं महाराज उसे कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है और महाराज पहले की स्थिति से कोई परिवर्तन हो सकता है उन्होंने सोच समझकर ही दी है महाराज जी ने दवाई रख देने को कहा अवश्य पर मैं नहीं जानता कि उन्होंने उसे लिया था या नहीं ठीक एक सप्ताह बाद डॉक्टर मजूमदार फिर आए जैसा वे पहले कह गए थे आश्रम के सामने पहले की तरह हार बजा उठा बज उठा महाराज जी ने इस बार बेणी से कहला भेजा कि उनका शरीर ठीक है और जांच करने या दवाई की आवश्यकता नहीं है इस बार डॉक्टर मजुमदार को भीतर आने का अवसर नहीं मिला और वे बाहर से ही लौट गए महाराज जी का शरीर भीतर ही भीतर टूट रहा था श्री श्री ठाकुर का उनके द्वारा करनीय कार्य संपन्न करने के लिए वे जबरदस्ती अपने शरीर को रख रहे थे श्री ठाकुर के मंदिर के उद्घाटन के बाद नए मंदिर में उनके प्रथम जन्मोत्सव के समय महाराज जी अंतिम बाल बैलून मट गए उस बार कोलकाता से लौटने पर वे किस प्रकार उनका कुर्ता टोपी इत्यादि खोल रहे थे उन वस्तुओं के प्रति उनका आचरण मानव बता रहा था कि वे अब भार मुक्त दायित्व मुक्त हैं जिस अवज्ञा से वे पहनने के वस्त्रों को फेंक रहे हैं उसी प्रकार वे शरीर को त्याग करने के लिए तैयार हैं यह बात मैं उस समय नहीं समझा था या मैंने समझना नहीं चाहा, लेकिन उन्होंने उसका आभार दे दिया था कोलकाता से लौटने के बाद उन्होंने खाना लगभग छोड़ ही दिया था बारली का जल और चाय के अतिरिक्त और कुछ भी लगभग नहीं ले नहीं के बराबर लेते थे आखिरी समय में बीमारी के बढ़ने पर उन्हें बहुत कष्ट हुआ था नहीं यह गलत कहा उन्हें नहीं बल्कि उनके शरीर को कष्ट हुआ था और कष्ट हुआ था उनको जो उनके निकट थे वे तो रोग कष्ट के ऊपर थे अतः दुख निवारण के लिए बिंदु मात्र भी आतुर नहीं हुए अतः बन बिना चिकित्सा के शरीर त्याग दिया उनके महाप्रयाण का दिन भूल नहीं सकता हमने एक आश्रय खो दिया जिससे हमने जाने अनजाने में प्राण शक्ति प्राप्त की थी अब यही सोचकर अपने को सांत्वना देता हूं कि मेरा यह महान सौभाग्य है कि इतने महान एक महापुरुष के सानिध्य में दीर्घ तेरह वर्ष बिता सका हूँ महाराज जी के आदेशानुसार मैं अपना बाकी जीवन नियंत्रित करने की चेष्टा कर रहा हूं एक दिन उन्होंने कहा था आप डिस्पेंसरी में बैठेंगे तो वह खुली रहेगी और एक दिन कहा था आप जिस काम में हैं वही आपके लिए सब है मैंने ये दो वाक्य याद रखे हैं इसलिए हाई कोर्ट की नौकरी से निवृत्त होने के बाद छपरा नहीं लौटा अवश्य बीच बीच में वहां जाता हूं और स्त्री पुत्र के साथ भेंट कराता हूं, लेकिन इलाहाबाद की डिस्पेंसरी का काम ही ले कर रह रहा हूं। मुठ्ठीगंज आश्रम में रहता हूं और यहां उनकी पुण्य स्मृति का स्पर्श पाता हूं। परमार्थ की दिशा में इतनी प्रगति हुई है पता नहीं और जानने की आवश्यकता भी क्या है उन्हें ही यदि मैं पकड़े रह सकूं, स्मरण कर रह सकूं, तो वही यथेष्ट है उनकी कृपा से यही हो जाए यही कामना है मुट्ठीगंज इलाहाबाद अप्रैल उन्नीस